इसलिए फल हाथ में लेकर आता था बिल्कुल अभिमान शून्य अधर के प्रति देखो तुम इतने बड़े विद्वान फिर डेपुटी हो फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो आगे बढ़ो चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं चांदी की खान उसके बाद सोने की खान उनके बाद हीरा जवाहरात, ही लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा आगे बढ़ो शिव मंदिर में उतरकर शिव मंदिर से उतरकर कर श्री राम कृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं साथ हैं अधर मास्टर आदि भक्तगण इसी समय विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चटर्जी ने आकर समाचार दिया श्री श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है राम चटर्जी श्री राम के प्रति मैंने तो 10 बजे ही कहा था आप लोगों ने नहीं सुना श्री राम कृष्ण मैं क्या करूं, राम जी? आप क्या करेंगे राखाल रामलाल ये सब थे उनमें से किसी ने कुछ न किया मास्टर किशोरी गुप्त दवा लाने गया है आलम बाज़ार से श्री राम कृष्ण क्या अकेला ही कहां से लाएगा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 शिव पूजा जैसे कहा वैसे किया करो और खा पी कर आया करो नहीं तो मुझे कष्ट होता है स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना अब श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे हैं वंदेपाध्याय हरि मास्टर आदि पास बैठे हैं वंदेपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री राम कृष्ण जानते हैं श्री राम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 दूसरे ने कहा मैं हूँ विदेशी फिर उसने पहले से पूछा और तुम कौन हो मैं हूँ विरही सभी हंसे दोनों में अच्छा मेल होगा परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता वे ही रक्षा करेंगे हरि अच्छा हरि अच्छा कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलंब क्यों होता है